जीवात्मा ब्रह्म ही है ऐसे कहा गया ष्ट श्लोके मंत्र में उसके पर शंका भी ब्रह्म के साथ अभेदन ठीक नहीं पहले ब्रह्म तो सिद्ध नहीं क्योंकि ब्रह्म होता है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो हो ब्रह्म होगा किंतु तत्न चत संभवती ये संभव नहीं है देश सब देश में है व्यापक होने के कारण जैसे आकाश न्याय के लोग आकाश को व्यापक मानते हैं नित्य भी कहते उत्पत्ति नाश नहीं कहते इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म का देश परिच्छेद नहीं होगा क्योंकि सब देश में है देश परिच्छेद क्या है अत्यंताभाव प्रतियोगित्व किस कार्थ अरे काल परिचिन्न काल परिचिनम का पूछा काल परिचिम प्राय ध्वंस प्रतियोगी ध्वंस कदम से अभाव जरूरत नहीं प्रथम साव है देश परिचिन्न कौन होगा अत्यंत अभाव प्रतियोगी जो सब देश में है वो देश परिचिन्न है या नहीं उसका अभाव कहीं नहीं देश परिच्छना नहीं जो नित्य है सब काल में है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती और जिसका नाश नहीं होता है वो काल परिचन्न है नहीं, नहीं। तो आकाश को नित्य मानने वाले तार्किक मत के अनुसार आकाश देश परिचन्न भी नहीं काल परिचन्न भी नहीं इस प्रकार ब्रह्म देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं ये तो ठीक है ब्रह्म सब देश में है व्यापक होने के कारण नित्य होने से काल परिचिन्न नहीं किंतु वस्तु परिचिन है तारक मत में आकाश अलग आत्मा काल की मन पृथ्वी जल कितने पदार्थ मानते हैं अरु द्वैतवादी लोग कहते ब्रह्म से भिन्न बहुत है, जीव है पृथ्वी जल आदि है बहुत पदार्थ है तो ब्रह्म से भिन्न आकाश आदि पदार्थ है आकाश भी ब्रह्म से भिन्न है मानते हैं वस्तु परिचिन्न वही होता है जिससे कोई भिन्न पदार्थ हो वो क्या होगा ध्यान तो उधर समझ में क्या आएगा जिससे भिन्न कोई पदार्थ हो वो होगा वस्तु परिचिन यदि भिन्न कोई पदार्थ नहीं तो वस्तु परिचिन्न नहीं होगा घट से भिन्न कोई पदार्थ है घट से भिन्न कौन है तो कौन वस्तु परिचन्न होगा घट वस्तु परिचन्न है पट पट से भी भिन्न कोई है हाँ जिससे कोई पदार्थ भिन्न हो वो तो वस्तु परिचिन्न आकाश से भिन्न है न्याय के अनुसार आकाश से भिन्न है न्यायमत में नहीं और आकाश से आत्मा से भिन्न आकाश है तो आकाल आकाश आदि वित्तीय है द्वितीय काल भी है आकाश भी है मन भी है कितने द्वितीय पदार्थ है कालाकाश देर द्वितीय से विद्यमान द्वितीय वस्तु यदि तो वस्तु परिचि हो जाएगा भी उससे भिन्न नहीं हो तो वस्तु परिचिन नहीं होगा छोटे से भी वस्तु कुछ भी भिन्न हो जाए तो हो जाएगा वस्तु परिच्छिन्न काल आकाश परमाणु मन बहुत पदार्थ है विद्यमान वस्तु परिच्छेद आत्मा में ब्रह्म में वस्तु परिचय हो जाएगा वस्तु परिच्छेद का अभाव नहीं होगा वस्तु परिचेद क्या है अन्य भाव प्रतियोगी तव वस्तु परिचेद अब वस्तु परिचन्द अन्यभाव प्रतियोगी आकाश कालादि भिन्न होने से आत्मा में वस्तु परिच्छेद रहेगा रहेगा यदि भिन्न है तो वस्तु परिचय रहेगा वस्तु परिचय यदि रहेगा वस्तु परिचय का अभाव रहेगा वस्तु तो परिच्छेद अभाव सीधे वस्तु परिचय के अभाव रहे तो वस्तु अपरिच्छन वस्तु तो परिचन्न नहीं होगा अभाव नहीं होगा तो क्या होगा आप ब्रह्म वस्तु तो परिचय हो जाएगा वस्तु तो परिचय के अभाव यदि नहीं रहेगा तो वस्तु परिचन्न होगा हाँ वस्तु तो परिचय होगा समझना पड़ेगा आराम से बैठ करके ऐसा नहीं होता है थोड़े दिमाग लगाना पड़ता है और तिर्यक योनि जो जाएंगे और मेरुदंड क्या करते हैं <laughs> ये पशु पक्षी को तिर्यक क्यों कहते मालूम है उनका मेरुदंड ऐसा है मनुष्य का मेरुदंड ऐसा है पशु पक्षी का ऐसा है ऐसा नहीं तो ऐसा इसलिए मनुष्य का मेरुदंड क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे सिद्धा रखना चाहिए नहीं तो या तो पशु पक्षी से आया नहीं तो पशु पक्षी हो जाएगा <laughs> इसलिए सीधा रखना चाहिए समझने के लिए एकाग्र होकर बैठो समझो यदि वस्तु परिच्छेद नहीं रहेगा किसमें ब्रह्म में वस्तु परिच्छेद नहीं रहना चाहिए शंका करने वाले कहता है ब्रह्म से भिन्न काल भी आकाश भी तो ब्रह्म में वस्तु परिचद रहेगा ब्रह्म से भिन्न पदार्थ रहेगा तो ब्रह्म में वस्तु परिचद रहेगा वस्तु परिचद का अभाव रहेगा वस्तु परिचद का अभाव नहीं रहेगा ब्रह्म वस्तु परिचन्न होगा वस्तु परिचन्न यदि हो जाएगा तो ब्रह्म ही सीधा नहीं होगा जिसमें जिसको आप ब्रह्म कहना चाहते हो तो देश काल वस्तु परिच्छ रही तो होना चाहिए जिसमें वस्तु परिच्छ रह जाएगा वो ब्रह्म होगा नहीं होगा अच्छा ये कहे वेदांती लोग क्या कहेंगे ब्रह्म को वस्तु परिचन्न मानेंगे या देश परिचन्न मानेंगे काल परिच्छन्न मानेंगे कहते वस्तु परिचन्न नहीं है वो तो पूछते लोग वस्तु परिचन्न कैसे नहीं ब्रह्म से भिन्न कालाकाशादी है तो वस्तु परिचय कैसे नहीं होगा तो वेदांती कहते ब्रह्म से भिन्न आप जिसको कहते हो वो सब आरोपित है वास्तव नहीं है आरोपित रहेगा तो वस्तु परिचय नहीं होगा भिन्न कोई वास्तव हो तो वस्तु परिचय होगा कोई बंध्या स्वप्न देखे रात में पांच पुत्र हो गया तो जगने का तो उसको कोई बंध्या कहेगा कल्पित पुत्र से बंध्यात्व तो की निवृति नहीं होती है इसी इस प्रकार कल्पित वस्तु से वस्तु परिचय होगा नहीं होगा कोई अलग वस्तु हो तो परिचय होगा तो वेदांत कहते आकाश आदे ब्रह्म आरोपित्व न आकाश काल जो तुम कह तो ब्रह्म से भिन्न ये सब ब्रह्म में आरोपित है आरोपित जो होगा वो मिथ्या है सत्य आरोपित मिथ्या है आरोपित्व न मिथ्या आरोपित तो, उनसे मिथ्या है जब मिथ्या वस्तु हो जाए आकाशकार आदि उससे ब्रह्म सद्वितीय होगा जैसे एक कल्पित तो सपने में देखा पुत्र से बंध्यात्व की निवृत्ति हो गई सपुत्र नहीं होता है इसी प्रकार तस् न सद्वितीयत्व ब्रह्म सद्वितीय नहीं होगा द्वितीय वस्तु को सत्य हो तो सद्वितीय होगा कल्पित तो वस्तु को लेकर क्या सद्वितीय होगा कल्पित तो पुत्र को लेकर क्योंकि सपुत्र होता है क्या कल्पित पुत्र से सप्न दृष्ट पुत्र से सपुत्र हो जाता है इसी प्रकार कल्पित आकाश आदि से सद्वितीय ब्रह्म नहीं होगा ऐसा सिद्धांत कहेगा शंका करने वाले कहता है इतनी न बाच्य ऐसा ठीक नहीं है ऐसा करना नहीं चाहिए ये कहना ठीक नहीं है क्यों नहीं आकाश आदि पहले आरोपित ये कैसे सिद्ध हुआ आकाश आदि को आरोपित कह करेगा कहते मित्या आकाश आदि अध्यस्त्य माना भाव आकाश आदि अध्यस्त है आरोपित है इसमें क्या प्रमाण है खाली आकाश आरोपित सब मिथ्या मिथ्या मिथ्या को हद से कैसे होगा आरोपित हो तो मिथ्या है जो राज्य में सर्प दिखता है वो आरोपित ही मिथ्या है अरे वास्तव सर्प को मिथ्या कहीं तो ब्रह्म में आकाश आदि आरोपित तो मिथ्या होगा आरोपित होने में क्या प्रमाण है आरोपित तो होता अध्यस्त आर आकाशादी माना भारे प्रमाण प्रमाण के बना अध्यस्त कहें तो आंखें बंद करो को अध्यस्त कहो तो हम ब्रह्म अध्यस्त हो जाएगा ये नहीं प्रमाण बताओ आकाशादी अध्यस्त है आरोपित है इसमें प्रमाण नहीं है इसलिए मिथ्या नहीं होगा तो वस्तु परिचन्न हो जाएगा ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म ही सीधा नहीं होगा और वेदांती कहता है नहीं आत्मा से आकाशी की उत्पत्ति हुई यही प्रमाण श्रुति प्रमाणी न चाह आत्म आकाश संभुत इति श्रुति तत्व वेदांती कहेगा सिद्धांती आत्मा से आकाशिक उत्पत्ति हुई ये जो श्रुति कहने वाली श्रुति है वो प्रमाणी तत्व का अर्थ आकाश आदि अध्यस्त है इसमें प्रमाण आकाशादी और अध्यस्तत्व प्रमाणन पूर्व पक्षी शंका करने वाले कहता है आत्मन आकाश सम्भुत श्रुति कहती है इसे आकाश मिथ्या के कैसे सिद्ध हो जाएगा गुलाल घटा बनाता है इतने कहन से घटा मिथ्या हो गया आत्मा आकाश उत्पन्न हुआ तो ये तो आकाश आत्मा का कार्य ही सिद्ध होगा आकाश आत्मा का कार्य का मिथ्या के कैसे सिद्ध होगा मिथ्या के लिए प्रमाण नहीं गा? है अद्यस्त होने के लिए प्रमाण नहीं है तत् आकाश आदर ब्रह्म कार्य सातीत है श्रुति में क्या प्रतीत होता है जिस जिस की आत्मा से उत्पत्ति होती है अब ब्रह्म का कार्य होगा आत्मा का कार्य होगा कुलाल जो घट्ट बनाता है घट कुलाल का कार्य होगा जो घट्ट को कुलाल बनाएगा वो घट कुलाल का कार्य है क्या हिस प्रकार ब्रह्म से जिस जिस की उत्पत्ति होगी अब ब्रह्म का कार्य हो जाएगा कार्य कौन से मिथ्या के से सिद्ध हो जाएगा ब्रह्म कार्यता मात्र मात्र कौन से आकाश आदि में अध्यस्तत्व आरोपित्व मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी प्रमाण नहीं है यदि आरोपित नहीं होगा आकाश आदि वास्तव हो जाए आकाश काल दिग तो ब्रह्म सदित्य हो जाएगा सद्वित से क्या पति है वस्तु परिचन्न हो जाएगा वस्तु परिचन्न होगा तो ब्रह्म नहीं होगा ब्रह्म तो होगा देश काल वस्तु परिचित रहित वस्तु परिचन्न हो तो ब्रह्म नहीं होगा ऐसे कहने पर इत्याशं ऐसा करके ब्रह्म ब्रह्म वो अद्वित्य सिद्ध आकाशादी साधे दी ब्रह्म अद्वित तभी बनेगा यदि आकाश आदि मिथ्या हो आकाशादी मिथ्या तव्य होगा आकाशादी में मिथ्या तो तभी आएगा यदि अध्यस्त हो आकाश आदि आरोपित हो तो सर्प यदि आरोपित तो है तो मिथ्या है रज्ज में सर्प आरोपित होने से मिथ्या है। नहीं की सर्प मात्र कौन से मिथ्या नहीं आकाशादी को मिथ्या कहेंगे कब आकाश आदि आरोपित तो हो अध्यस्त तो हो, हो तो मिथ्या हो आरोपित तो अध्यस्त है कैसे सिद्ध होगा जिसका बाद होता है आगे में राज्य में सर्प दिखता है रज्ज्ञान होने के बाद सर्प का बाद हो गया तो सर्प मिथ्या है और जैसे राज्य में सर्प नहीं है इस प्रकार आकाश आदि नहीं है ऐसे तो बाध्य तो नहीं होता है हमको तो दिखता है आकाश रोज देखता आकाश है मिथ्या तो नहीं तो सिद्धांत कहता है ब्रह्म अद्वितीय है उसकी सिद्धि हम करेंगे और आकाश आदि है तो अद्वितीय अद्वितीय कैसे होगा तो आकाश आदि अध्यस्तत्व साधे पहले सिद्धांत कहता आकाश आदि अध्यस्त है आरोपित आरोपित होने से ब्रह्म अद्वित्य रहेगा आरोपित होने से अद्वित्य होगा या वास्तव होने से अद्वितीय होगा आरोपित होने पर ही अध्यक्ष होगा कौन आरोपित होने पर आकाशाद आरोपित होगा तो अध्यक्ष हो अद्वितीय हो कौन होगा हैं? ब्रह्म अद्वितीय होगा नहीं भाना भानादित सत्व नर्ते भानंमचिचि चित्संेदिनाध्यासमदय नहीं भानाद रित सप्तम रित अलग पदे है अव्य है रित्य वर्जन बिना भानाद रित सप्तम नहीं कोई वस्तु है कैसे सिद्ध होगा कोई वस्तु है उसके भान नहीं हो कोई कहेगा वहां बड़े सर्प है तुरंत पुशी गए कैसे तुमको पता चला दिखाए तो मैंने उससे सुना किससे सुना उसको कैसे पता चल उसने देखा है उसका भान है तो वस्तु की सत्ता सिद्धि होती है कहेंगे हे किंतु किसने देखा नहीं तो कैसे पता चलेगा भानाधृत्य सत्व नहीं भान है प्रकाश ज्ञान वस्तु का सत्व वस्तु की सत्ता सिद्धि होगी उसका भान ज्ञान हो तो जिस वस्तु का ज्ञान नहीं उसकी सत्ता की सिद्धि नहीं होगी भान ज्ञान है तो वस्तु की सिद्धि होगी घट है या नहीं तो देखने पहले देखेंगे हम देखा तो कहेंगे सत्ता की सिद्धि के लिए भान चाहिए भान के बिना वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती है जो आकाश आदि यदि आकाश आदि की सत्ता मानेंगे तो आका, आकाश आदि का भान होना चाहिए भान होगा तो सत्व सिद्ध होगा अच्छा भान कैसे होता है नरते भान चोचित चित रीते अचित भान नोपदे न रित आदगुण हो गया नर्ते चित रीते अचित भान न चेतन के बिना अचित जड़ का भान नहीं होगा चित्त प्रकाश चितो के आगे चित नहीं होगा अचित चितोचित यदि आगे चितस निकल करके आगे चित्त होगा चितस चित हो जाना चाह चित हर्सी चक्य से बनेगा चित्स अगर अचित निकलेगा तो अतो रो रता दुआ चितस अचित यदि चित चित निकलेगा हस में च नहीं आएगा चितस चित हो जाएगा चितो दिया है तो आगे और रहेगा लेखने नहीं लेखने पर भी व्याकरण पढ़ने वाले समझेंगे चितो है तो आगे और रहेगा अचित रहेगा अ नहीं रहेगा तो यहाँ चित्तो होगा चित आगे चित रहेगा तो चित हो जाएगा तो अचित भान चितो रित नित चितो न चेतन के बिना अचित का भान नहीं होगा ऋतय का संबंध चित के साथ चितय चेतने के बिना चित रीते चेतन के बिना अचित का भान नहीं होगा चेतन के बिना जड़ का प्रकाश नहीं होगा क्योंकि चेतन है प्रकाश चेतन के संबंध के बिना जड़ का प्रकाशन नहीं होगा जैसे घट है अप्रकाश रूप प्रदीप है प्रकाश रूप प्रदीप को देखने के लिए अन्य प्रदीप की आवश्यकता नहीं किंतु प्रकाश के बिना घट का भान होगा क्योंकि घट अप्रकाश है अप्रकाश का भान प्रकाश के बिना नहीं होगा अचित का भान चेतन के बिना नहीं होगा तो जो आकाश आदि आका भान होता है तो सत्व सिद्ध होगा और भान होने के लिए क्या चाहिए चेतन के बिना भान नहीं होगा चेतन का संबंध चाहिए तभी भान होगा क्योंकि आकाश आदि जड़े तो चेतन का संबंध होगा तो भान होगा आकाश आदि जड़ के साथ चेतन का संबंध हो तो आकाश आदि का भान होगा भान होगा तो सत्व की सिद्धि होगी भान कैसे होगा चेतन के द्वारा होगा चेतन के संभेद चित संभेदों पे नाध्यासा चेतन का संभेद संवेद संबंध चेतन का संबंध जड़े के साथ चित और जड़ दोनों का संबंध दृिक और दृश्य ये दोनों का संबंध हो नहीं सकता है दृक दृश्य का संबंध नहीं होगा दृक दृश्य का संबंध नहीं होने से संबंध होगा तो आरोपित तो होगा वास्तव नहीं होगा एक सत्य और एक असत्य दोनों का संबंध वास्तव होगा वास्तव संबंध नहीं होगा एक वास्तव पदार्थ है और एक कल्पित तो दोनों का संबंध वास्तव होगा नहीं होगा तो दोनों चेतन है दृक है चेतन वास्तव और जड़ जड़ चेतन का संबंध चित्त संवेदी नाध्यासाध्यास के बिना आरोप के बिना जड़ का संबंध चेतन के साथ नहीं होगा चेतन का संबंध आकाश आदि जड़ के साथ तभी होगा यदि आकाश आदि का अध्यास हो तो चेतन में चित्त संवेद चेतन का संबंध भी <imitation> अध्यासा दृत्य न आध्यासिक नहीं होगा ऐसे क्या सिद्ध हुआ यदि जड़ का भान होता है जड़ वस्तु चेतन में अभ्यस्त है तभी भान होगा क्योंकि चेतन का संबंध नहीं होगा तो बहन नहीं होगा और चेतन का संबंध जड़ के साथ होगा चेतन असंग सत्य जड़ कल्पित वस्तु के साथ उसका संबंध ही नहीं होगा हाँ आरोपित हो सकता तो में जड़ का संबंध होता है नहीं आरोपित तो हो सकता है वास्तव जल नहीं है बंध्या का पुत्र कल्पित तो हो सकता है वास्तव नहीं है चेतन के साथ जड़ का संबंध वास्तव नहीं आरोपित तो हो सकता है तो चेत सम्बन्ध चेतन का संबंध भी आकाश आदि के साथ अध्यास के बिना नहीं होगा तो यदि आकाश का भान होता है तो आकाश आदि का संबंध चेतन के साथ है जितने पदार्थ का भान होता है सब पदार्थ के साथ आपका संबंध है और आप असंग चेतन का संबंध जड़ वर्ग के साथ आरोपित तो होगा वास्तव संबंध नहीं होगा आत्मा निरवय है सूक्ष्म है असंग है उसके साथ जड़ का संबंध नहीं हो सकता है कल्पित तो संबंध तो हो जाएगा आध्यात् वास्तव संबंध नहीं होगा जिससे मरुभि में जड़ का संबंध बंध्या का पुत्र के साथ संबंध है ना नहीं बंध्या और पुत्र में मातृपुत्र भाव संबंध है नहीं नहीं इसी प्रकार चेतन के साथ जड़ का संबंध नहीं होगा आरोपित तो हो सकता है आरोप के बिना अध्यास के बिना संबंध नहीं होगा सारे पदार्थ का संबंध आपके साथ है आरोपित संबंध है सारे पदार्थ का यदि आरोपित संबंध हुआ तो वास्तव आपसे भिन्न क्या रहेगा आरोपित संबंध हो तो वस्तु वास्तव अध्यस्त सब हो गया आपसे भिन्न सब अध्यस्त है आपसे भिन्न यदि सब अध्यस्त हो जाएगा तो आप अद्वितीय रहोगे या अद्वितीय हो जाओगे अद्वितीय होगा तेन अहम अद्वय इसलिए मैं अद्वय हूँ देखो शुरू फेर देख लो नहीं भाना द्वितीय सत्व भान के बिना सत्ता की सिद्धि नहीं होगी आकाश आदि की सत्ता आकाश आदि के भान बिना के बिना नहीं होगी और आकाश आदि का भान भी कैसे होगा चिते अचित भान न चेतन के बिना जड़ का आकाश का भान नहीं हो सकता है तो चेतन चाहिए और चेतन के साथ आकाश का सम्विध भी वास्तव नहीं होगा अभ्यास के बिना नहीं होगा न रिते, अध्यास के बिना चेतन का संबंध जड़े के साथ नहीं होगा तो आप चेतन हैं आपका संबंध सब जड़े के साथ अध्यास होगा तो अभ्यास हो गया तो आप में सारे पदार्थ अध्यस्त है अध्यस्त होने के कारण अहम अधीय भादय का अर्थगत टीका में भान का प्रकाश ऋत्य का थी बिना प्रकाशम बिना प्रकाश के बिना ज्ञान के बिना पदार्थ से सत्व नास्ती सत्व का क्या था क्या, क्या? सद्भाव पदार्थ है ऐसे सीधा नहीं होगा पदार्थ के भान के बिना पदार्थ के भान के बिना वस्तु एक ऐसे निश्चय होगा पूछेंगे तो पता नहीं मैंने तो देखा नहीं है या नहीं देखा नहीं तो मैंने देखा नहीं पता नहीं है नहीं घट है या नहीं पुस्तक है या मैंने तो नहीं देखी नहीं देखा तो है नहीं नहीं कर सकते हाँ देखा है तो कहेंगे। इसलिए वस्तु की सत्ता वस्तु का सद्भाव पदार्थ का सद्भाव ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं होता है क्योंकि अप्रकाशमान सण आदि सत्ता दर्शन आदि त्यर्थ सस्य विषाणी की सत्ता है या नहीं मुंह सक सत्ता नर विषाणी की सत्ता नहीं क्यों नहीं ये अप्रकाशमान किसने कभी दिखा नहीं देखा, का का चुहा का। चुहा का, देखा है कभी उषाण सिंह चूह का मनुष्य का चूहा का खरगोश का सिंह दिखा है चूहा का दिखा है खरगोश का दिखाए खरगोश का दिखा हो कभी ये अप्रकाशमान सस विषण की सत्ता नहीं है अप्रकाशमान कौन हुआ सस विषण उसकी सत्ता सिद्धि होती है सत्ता दर्शनादि से क्या हुआ भान के बिना वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती आकाशादिक सप्ता की सिद्धि तभी होगी आकाशादी का भान हो तो तत कि वा ततरा नर्ते भानम चितोचित चित रीते चेतन के बिना अचित भान चेतन के बिना अचित का जड़ का भान नहीं होगा अचित का जड़ से चित्त रिते चेतन के बिना चेतन के बिना कहते चैतन्य से संबंध बिना चित का अर्थ हो गया चैतन्य के संबंध के बिना जड़ का भान नहीं हो सकता है भान का तो प्रकाश हो ना किसका प्रकाश नहीं है जड़ का किसके बिना चेतन संबंध के बिना जड़ का प्रकाश नहीं होता है आकाश आदि जड़ है या चेतन है तो जड़ हो हो का प्रकाश कब होगा चेतन का संबंध हो तो सतो यदि आदि का सतो भान मानेंगे सतो सत्य जड़ रहेगा जिसका अपने आप भान होता उसको जड़ कहेंगे प्रदीप को प्रकाश कोई कहता है ए? कहता है क्या है कोई नहीं कहता है? कहते हैं? कोई कहता है प्रदीप को प्रकाश सब डरते हैं प्रकाश किस कहेंगे प्रदीप को प्रदीप को प्रकाश कहते कोई प्रकाश है प्रदीप प्रकाश है प्रदीप प्रकाश है भान जिसका है वो प्रकाश है और जिसका प्रकाश नहीं यदि स्वतः प्रकाश है घट का यदि स्वतः प्रकाश होगा घट को प्रकाश कहेगा आप प्रकाश कहेंगे हैं घट को प्रकाश रूप कोई कहता है क्योंकि घट का स्वतः प्रकाश नहीं हाँ प्रदीप सूर्य चंद्र के प्रकाश से घट प्रकाशित तो होता है जिसका स्वतः प्रकाश होता है उसको अप्रकाश रूप कोई कहेगा आकाश आदि का यदि भान स्वतः हो जाएगा उसको कोई जड़ कहेगा चेतन हो जाएगा स्वतो भान बड़ भाव प्रसंगा दिता कश्य आकाश आदि आकाश आदि का यदि अपने आप भान हो जाए अपने आप मतलब तो चेतन संबंध की बेना चेतन संबंध के आकाश का भान हो जाए तो क्या आपत्ति है आपत्ति क्या है जड़ तो प्रसंगा किस में आकाश आदि में क्या आपत्ति है तो जड़ आकाश जड़ है क्या इसलिए आकाश का स्वतभान नहीं होगा सतभान होगा तो आकाश क्या होगा चेतन हो जाएगा जड़ नहीं होगा ततो तथोकि क्या हुआ त्राचित संवेदो ना अपि न अध्यासा चेतन का संबंध आकाश के साथ अध्यास के बिना नहीं होगा जड़ और चेतन का संबंध वास्तव में नहीं होगा चेतन है असंग सत्य हे जड़ है मिथ्या मिथ्या सत्य वस्तु का संबंध दृग दृश्य का संबंध हो नहीं सकता है आरोप के बिना आरोपी तो हो जाएगा अध्यासत तो हो जाएगा वास्तव नहीं ये चित समेदोपी नित चमेदोपी चैतन्य सम्बन्धोपी अध्यासादृत न बिना नहीं होगा अर्थात चेतन में जड़ अध्यस्त तो हो तो आध्यात् संबंध कहा जाएगा चित्त आरोपित्व तो बिना जड़ से न संभवती जड़ जी चेतन में आरोपित होगा तो दृ चेतन का जड़ के साथ आध्यासिक संबंध कल्पित संबंध बनेगा कल्पित संबंध कब बनेगा यदि जड़ चेतन में आरोपित हो आरोपित नहीं हो तो कल्पित संबंध बनेगा रज में सर्प आरोपित होता है आरोपित होता है कभी भ्रांति में तो आरोपित सर्प का सर्प का रज्जु के साथ कल्पितता संबंध बनेगा या सत्य संबंध बनेगा तो कल्पित सर्प का संबंध सुक्ति के साथ है या नहीं तो तो सुक्ति में, में, में, में कल्पित होता तो सुक्ति में संबंध होता राज्य में जो कल्पित है उसका संबंध राज्य में होगा राज्य में कल्पित जो सर्प उसका संबंध राज्य में है अन्यत्र है ऐसे प्रकार चेतन में यदि आरोपित नहीं होगा आकाश आदि तो आकाश आदि का आध्यासिक संबंध चेतन के साथ नहीं होगा चेतन के साथ संबंध होगा तो आरोपित मानना पड़ेगा आरोपित होने से चेतन का संबंध होगा आकाश के साथ संबंध होने से आकाश का भान होगा आकाश का भान होने से आकाश की सत्ता सिद्धि होगी आकाश की सत्ता सिद्धि होने के लिए आकाश का भान चाहिए आकाश के भान होने के लिए क्या चाहिए चेतन का संबंध चाहिए आकाश के साथ और आकाश सा, के साथ चेतन का संबंध कब होगा यदि आकाश आदि चेतन में आरोपित यदि आरोपित होगा काशादी तो वास्तव तो होगा अध्यस्त तो होगा अध्यस्त तो होगा तो उसको लेकर के ब्रह्मा सद्वित हो जाएगा नहीं होगा चित्त समय चैतन्य समय दोपी अध्यास, अध्यास के बिना चित्ते आरोपित तत्व बिना जड़ से न संभवती हाँ अयम भाव कहकर इसका ही अभिप्राय कहते हैं चीज जड़ आध्यात् संबंध अतिरिक्तम संबंधम शंका वाले करते चेतन का जड़ के साथ संबंध क्यों नहीं होगा आरोप क्यों मानेगी मरूभूमि में, में जल नहीं तो संबंध नहीं जल है तो संबंध क्यों नहीं होगा बरसाने पर संबंध हो जाता है तो सब मरुभूमि नहीं कहते चेतन के साथ आकाश का संबंध क्यों नहीं होगा कहते चीज जड़ का संबंध आध्यात् होता है वास्तव नहीं होता है शंका करने वाले वो कहते वास्तव संबंध क्यों नहीं होगा तो वेदांत पुछते है चीज जड़ का जो संबंध आप कहते हो आध्यासिक नहीं वास्तव है आध्यात् संबंध से भिन्न है आध्यात् संबंध से भिन्न यदि है वो उससे पुष जो कहता है चीज जड़ का वास्तव संबंध कहता है तो दोनों का क्या संबंध होगा संबंध होता है घट के साथ रज्जु का रस्सी से घटों को बांध करके कुआं से पानी निकाल सकते हैं ये रस्सी के साथ घटे का संबंध होता है हैं रस्सी के साथ घटे का क्या संबंध है का संबंध इस प्रकार चेतन के साथ जड़ का क्या संयोग होगा अथवा एक संबंध हो गया संयोग और एक संबंध है समवाय संब जिस तंतु से पट्ट बना वो पट एक तरफ तंतु एक तरफ इस है उसी तंतु में संबद्ध या नहीं पट तंतु पट का जो संबंध है उसको कहते समवाय पट में रूप है रूप पट में संबद्ध है असंबद्ध है पट्ट का जो रूप इसका जो रूप है इसमें संबंध है असंबंध है संबद्ध है संबंध है तो इसके साथ रूप का संबंध कहना पड़ेगा इस संबंध का नाम समवाय तो चेतन जड़ का जो संबंध कहते हो पूरब जी कहता है उससे पूछो रज्जु के जैसे संयुक्त संबंध है अथवा तंतु पट का जैसे समवाय से सामवाय संबंध है अथवा एक कहते तादात्म्य तादात्म्य संबंध होता है घट के साथ घटका तादात्म्य संबंध हो घट के साथ का क्या संबंध हो तादात्म्य तो तादात्म्य है अथवा ज्ञान होता है घटका किसका ज्ञान हुआ घट का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय कौन होगा विषयत्व तो कहाँ रहेगा विषय में विषय तो रहेगा घट का ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय घट है विषयत्व तो रहेगा? और विषय जिसका है उसको कहेंगे विषयी। धनम यश्स धनी दंड जिसका है उसको कहते दंडी और विषय जिसका है, है विषयी तो ज्ञान हो जाएगा विषयी घट हो गया विषय तो ज्ञान हो गया विषय, तो घट के साथ ज्ञान का एक संबंध है विषय विषय भाव संबंध क्या संबंध विषय विषय भाव संबंध है तो इस प्रकार क्या चेतन का जड़ के साथ विषय विषय भाव संबंध होगा ऐसे करके पूछते हैं अयम भाव चीज जड़ आध्यासिक संबंध है संबंधम बदन आध्यात् सम्बंध से अतिरिक्त संबंध को कहने वाला कहता है कौन वादी पूर्वी जो कहता है प्रस्तव्य उसको पूछना चाहिए क्या पूछना चाहिए किम तयो संबंध संयोग अथवात्म तय हो कय हो चीज जड़े हो संबंध क्या संयोग है अथवा समवाय है अथवात्म्य है कितने विकल्प हुआ तीन विकल्प हुआ पहला क्या है तृतीय तादात्म्य द्वितीय समवाय तृतीय तादात हो गया तीन विकल्प हुआ चार ही और एक क्या है विषय विषय भाव तो अथवा अच्छा तादात्म्य अथवा विषय विषय भाव कितने विकल्प हुआ चार हुआ, पहला क्या है संयुग चतुर्थ विषय विषय भाव नद्य आद्य जति कहेंगे संयोग ये ठीक नहीं क्योंकि चीत अद्रव्य तेना चेतन कोई द्रव्य नहीं इसे संयोग नहीं होगा चेतन का तार्किक के लोग तो आत्मा को द्रव्य कहते हैं आत्मा द्रव्य है कितने द्रव्य है न द्रव्य में आत्मा आता है वो आत्मा को द्रव्य कहते वेदांति कहते चेतन चेतन जो नहीं आपके शरीर में चेतन है वो द्रव्य कुछ अलग है ही नहीं अब द्रव्य तो है ना संयुक्त नहीं होगा द्रव्य क्यों नहीं है द्रव्य होता है जिसमें गुण रहेगा उसको द्रव्य गुणवत्तम द्रव्य तो जातिमतम गुणवत्तम समवायिक कारण द्रव्य सामान्य लक्षण पदकृति में आया गुणवत्तम द्रव्य का लक्षण गुण जिसमें है उसको कहेंगे द्रव्य चीत होता है निर्गुण साखी चेता केवल निर्गुण निर्गुण होने के कहा निर्गुण में क्या गुण रहेगा गुण नहीं रहेगा तो गुणवत्त रूप द्रव्य का आरक्षण रहेगा नहीं तो द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ वही कहा गया द्रव्य क्यों नहीं गुण आश्रय से व्रव्यवाद गुण का आश्रय ही द्रव्य होता है अचितो निर्गुणत्वाद चेतन निर्गुण है साखी चेता केवल निर्गुणश्च चेतन निर्गुण है निर्गुण होने से चेतन में गुणावत्ताएगा द्रव्य तो है नहीं तो नहीं हुगा। द्रव्य नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा द्रव्य और संयोग द्रव्य का ही संयोग होता अन्य द्रव्य के साथ रूप का संयोग होगा रूप का संयोग नहीं होगा द्रव्य का संयोग होगा गंध का संयोग गंध के आश्रय द्रव्य का संयोग होगा रस का संयोग नहीं होता है रस का आश्र लड्डू का संयोग हो जाएगा जो रस इंद्र के साथ है रस के साथ संयोग नहीं है द्रव्य का एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग होता है दो द्रव्य चाहिए तो द्रव्य और संयोग है चेतन द्रव्य है नहीं द्रव्य क्यों नहीं गुणा निर्गुण है निर्गुणा से तो नहीं तो संयुग नहीं होगा तो दूसरा संबंध क्या है सम्भव नापि समभाव समवाय संबंध किसके साथ किसका होता है द्रव्य में गुण समवाय समझ से रहेगा द्रव्य में क्या रहेगा गुण किसम से और क्या रहेगा कर्म रहेगा जाति रहेगी गुण क्रिया जाति ये सब समवाय समझ से रहते हैं और द्रव्य भी अपने अवयव में रहेगा समवाय समझ से यहाँ चीज जड़यर गुण गुण आदि सुन्यतम तो अभावत चेतन जड़े में देखे चेतन और जड़ दो हित्रिक दृ चेतन है जड़ आकाश आदि जैसे पट गुण पृथ्वी का गुण रूप अंदर स्पर्श इसी प्रकार आकाश का गुण है चेतना या चेतन का गुण है आकाश दोनों में गुणो गुणी भाव है? नहीं है तो कहा गुण गुणी भाव नहीं से जाति व्यक्ति भी नहीं है संभावय संबंध नहीं होगा चीज जड़ योर? गुण गुणियादि भावात, गुण गुणी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति इनमें होता अवैव अवैव अवय अवैव पट तंतुपट का क्या संबंध है शुक्ल रूप पट में है किस संबंध से समवाय और क्रिया कुठार पटो चाल, पट चलती पट में कंपन होता है क्रिया का संबंध पट होगा होगा चलनात्मक कर्म का संबंध पट होगा है होगा क्रिया है संबंध है गुण गुणी क्रिया अरूप जाति व्यक्ति बहुत घट में घटत्व तो, बहुत पट में सब पट में पटत्व तो, ये सम्बंध तो है किन्दु चेतन जड़ में ये संबंध होने के लिए गुण गुणी भाव नहीं है चेतन जड़ में गुण गुणी भाव क्रिया क्रियावत्व जाति व्यक्ति ये सब नहीं होने से समवाय संबंधी भी नहीं होगा गुण गुणियादि सु अन्यतम तो भाथ चीज जड़ में गुण गुणी भाव नहीं है, चेतन जड़ में क्रिया क्रियावत्त जड़ में क्रिया तो होगी क्रिया वाला कौन होगा जड़ होगा चेतन होगा तो क्रिया क्रियावत्तो जाति व्यक्ति कुछ नहीं होने से संबंध नहीं होगा संबंध, सम्बंध संबंध नहीं होगा तो अभी फिर कहते हैं जैसे तंतु तंतुपट में कार्यकार इसी प्रकार चेतन जड़े में भाव संबंध हो जाए होगा तो समवाय संबंध हो जाए ये शंका करेंगे ओम न